एंड ओ शो ठॉक नाम सुमिर मन बावरे नंबर थ्री हमारा देखी करे नहीं को। नहीं कोई जो कोई देखी हमारा करी है अंत भजे हत होए हमारा देखी करे नहीं कोई जैस हम चले चले नहीं कोई करी सो करे न नो हमारा देखी करे नहीं कोई मानी कहा कहे जो चली है थ काज सब हो हमारा देखी करे नहीं कोई हम तो देह धरे जगना भेदन पाई कोई हमारा देखी करे नहीं कोई हम आहन सतसंगी बासी सूरती रही समो हमारा देखी करे नहीं को पुकारी विचारी सुनी वृथा शब्द नहीं हो ए, हमारा देख करे नहीं कोई जग जीवन दास सहज मन सुमीरण बिरले यही जग को हमारा देखी करे नहीं को हमारा देखी करे नहीं को ही, कली कीर्ति सुनो रे भाई माया ये सब है साई आप की आपनी सबके हुके गए कली कीर्ति सुनो भूले फिरे फिरेताए पर के हुके हाथ नाय जो है जहाँ तहा है सो अंत काले चाली पछताई कली कीरीती सुन हूँ जहा कहूँ है नामस चर्चा तहा आय के और चलाई लेखा जोखा करी दाम का पड़े घोर नरक मै जाई कलिकीति सुनोरे भाई बुढ़िया पुआर कहाँ बो रही करी जूठी बकताई जग जीवन मन निार रही सत नाम तेरा तेरह लयलाई कली की सुनू भाई कली कीरीती सुनू करे पंडिताए पंडित काकरे पंडिता त्याग बहोत पढ़ ब पुथिका नाम ज पहुँची तलाए पंडित काकर पंडितय यह तो चार विचार जगत का कह देते गोराई सु जो करे तरे पैन में जिही प्रती मान पंडित का करे पंडित पढ़ब पढ़ाओ बेधत नही बाकी दिन रैन गवाई ए भक्ति हात है नही पर घट सुनाई पंडित का करे पंडिताई सत कहत हूँ बुरा न मानो आज पा जप जो जाई जग जीवन सत मत पावे परम ज्ञान अधिक पंडित काकरे पंडितई काकर पंडितई पंडित का करे पंडित तुम ही सोचित लागू है जीवन कछु नही मात पिता सूत बंधवा को संघन जायी सिध मुनी गंध्रगा माटी मही ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा गनी आवत नही नर के तानी को बापूरा के हिले मही जग जीवन बिनती करे रहे तुम्हारी छाई हे आनंद के सिंध में आनी बसे तिनको न रहो तन को तपनो जब आप में आप समाय गए तब आप में आप लयो अपनो जब आप में आप लपनों तब अपनों जाई रयो जपनो जब ज्ञान को भान प्रकाश भयो तब जग जीवन हाय रयो सपनो जग जीवन हाय रहे सपनो संतों के वचन तो हीरों की खदान है लेकिन हीरों की खदान में भी कभी कभी और कभी कभी ही कोहनूर भी मिल जाते ऐसे तो सभी वचन प्यारे लेकिन कभी कोई वचन अपूर्व होता है आज का पहला सूत्र ऐसा ही अपूर्व है कोहनूर जैसा है समझोगे तो बहुत रस पाओगे जी सके तो जीवन रूपांतरित हो जाए एक महत कुंजी जग जीवनदास इस सूत्र में दे रहे हैं हमारा देख करे नहीं कोई मनुष्य नकलची है चार्ल्स डार्विन ठीक ही कहता है कि आदमी बंदर से पैदा हुआ है और चाहे कारण ठीक हो या ना हो मगर एक मनोवैज्ञानिक कारण तो ठीक मालूम पड़ता ही है कि आदमी बंदरों जैसा ही नकलची है। शायद बंदर भी सीख लेते हो कुछ आदमी नहीं सीखता आदमी बस नकल ही करता है मैंने सुना है एक आदमी टोपियां बेचता था बाजार में एक दिन टोपियां बेचकर वापस लौटता था एक बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने को रुका ठंडी ठंडी हवा दिन भर का थका झपकी लग गई जब आंख खुली तो देखा टोकरी का ढक्कन खुला पड़ा है और टोकरी के भीतर जितनी टोपियां थी सब नदारत थी हैरान हुआ कहा गई चारों तरफ नजर डाली ऊपर देखा वृक्ष पर बहुत से बंदर बैठे थे सब टोपी लगाए बैठे थे सब टोपियां ले गए थे सब बिल्कुल गांधीवादी हो गए थे बड़ी जच रही थी टोपियां उन्हें जिससे दिल्ली में लोगों को जचती घबराया दुकानदार अब क्या करे एक ही टोपी बची थी पे उसे याद आया बंदर नकलची होते उसने अपनी टोपी निकाल के फेंक दी सारे बंदरों ने अपनी टोपियां निकाल के फेंक दी उसने टोपियां इकट्ठी कर ली घर लौट गया फिर बहुत वर्षों बाद उसका बेटा वही काम करने लगा बाप ने उसे बताया था कि ख्याल रखना कभी उस वृक्ष के नीचे बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने मत रुकना बंदरों का अड्डा है वहां एक बार मेरी सारी टोपियां ले गए थे फिर अगर कभी भूल चूक से ऐसा तेरे जीवन में हो जाए तो सूत्र ख्याल रखना अपनी टोपी निकाल के फेंक देना बेटा भी आया और बरद का झाड़ बड़ा प्यारा था उसके नीचे बड़ी गहन छाया थी शीतलता थी थका मांदा था फिर सूत्र भी उसे मालूम था तो फिक्र की कोई जरूरत भी ना थी टोकरी रख के वो भी विश्राम करने लेट गया नींद आ गई और वही हुआ जो होना था उठा तो टोकरी खाली थी ऊपर देखा सब बैठे थे सब नेतागण टोपी लगाए हुए हंसा उसने मन में ही कहा कि पागलो तुम्हें तो मालूम नहीं कि मुझे सूत्र भी पता है अपनी टोपी निकाल के फेंक दी एक बंदर नीचे उतरा और वो टोपी भी उठा के ले गए बंदरों की भी ये दूसरी पीढ़ी थी उनके बाप दादे भी समझा गए थे कि अब ऐसी भूल मत करना एक बार हम कर चुके सो कर चुके बंदर भी सीख लेते हैं पर आदमी शायद ही सीखता हो आदमी नकल से जीता है महावीर को लोगों ने देखा कि नग्न है लोग नग्न हो गए बिना समझे बिना पूछे कि महावीर की नग्नता कोई आचरण नहीं है अंतस्तल में पैदा हुई निर्दोषता का परिणाम तुम परिणाम का आरोपण कर सकते हो अंतस्तल कहां से लाओगे नग्न खड़े होने से तुम निर्दोष हो जाओगे हां निर्दोष होने से कोई नग्न खड़ा हो जाए वह बात दूसरी क्रांति भीतर से बाहर की तरफ होती है बाहर से भीतर की तरफ नहीं होती ढाई साल बीत गए महावीर को अब भी कुछ लोग उसी नकल में नग्न हो जाते ना तो उनमें महावीर की सुगंध मालूम होती न सौंदर्य मालूम होता न महावीर की महिमा न प्रसाद कुछ भी नहीं बस नंगे खड़े हैं तो नंगे तो बहुत आदिवासी नग्न होने से अगर कोई तीर्थंकर होता हो नग्न होने से अगर कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता हो तो सारे आदिवासी कभी के हो गए होते यह नग्नता सिर्फ नकल है महावीर ने उपवास किए किए कहना ठीक नहीं हुए ऐसे रस विभोर हो जाते थे अंतर्लोक में कि भूल ही जाते भोजन की बात दिन आते चले जाते सुबह होती सांझ होती उनकी डुबकी लगी रहती समाधि में लोगों ने देखा महावीर उपवास करते उपवास हो रहे थे लोगों ने देखा उपवास करते लोग तो यही देखेंगे जो बाहर से दिखाई पड़ेगा और बाहर से केवल लक्षण दिखाई पड़ते बाहर से भीतर का अंतस्तल दिखाई नहीं पड़ सकता महावीर का अंतस्तल कौन देखेगा जो महावीर जैसा हो जाए बुद्ध का अंतस्तल कौन देखेगा जो बुद्ध जैसा हो जाए बाहर से लक्षण दिखाई पड़ते देखा कि महावीर भोजन नहीं करते कई दिन बीत जाते लोगों ने भी उपवास शुरू कर दिया ढाई हजार साल बीत गए लोग उपवास कर रहे और कोई भी ये नहीं सोचता कि उपवास से फिर तुम एक बार भी तो महावीर पैदा नहीं कर सके ढाई हजार साल की कहानी तुम्हारे हार की पराजय की कहानी फिर भी नकल जारी है लोग सोचते हैं शायद उपवास ठीक से नहीं कर पा रहे हैं इसलिए जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं इसलिए चूक रहे हैं नहीं इसलिए चूक रहे हो कि उपवास तो किसी और चीज की मौजूदगी का परिणाम है दिया जले तो अंधकार दूर हो जाता है लेकिन अंधकार दूर करने से दिया नहीं जलता और ना अंधकार दूर हो सकता है इसलिए यह आज का पहला सूत्र कोहनूर जैसा है इतनी साफ साफ सीधी सीधी बात इस तरह कभी नहीं कही गई थी हमारा देख ही करे नहीं कोई जगजीवन कहते हैं जैसा हम करते हैं वैसा तुम मत करना हमारा देख कर करोगे मुश्किल में पड़ोगे जो कोई देख हमारा करी है अंत फजीहत हो सिर्फ फजीहत होगी और कुछ भी ना पाओगे जैस हम चले चले नहीं कोई करे सो करे न सोई जैसे हम चलते हैं वैसे मत चलना जैसा हम करते हैं वैसा मत करना क्योंकि जो हमें हो रहा है जो तुम्हें दिखाई पड़ रहा है वो केवल वाह लक्षण जड़े भीतर फूल बाहर आए तुम फूलों को बिना जड़ों के ना ला सकोगे और अगर ले आए तो बाजार से खरीदे गए कागजी फूल होंगे ऊपर से चिपका लेना मगर कागजी फूल कागजी फूल इनसे ना कोई महावीर बनता है ना बुद्ध ना मोहम्मद ना कृष्ण ना क्राइस्ट इससे सिर्फ झूठे थे पाखंडी पैदा होते पहले भीतर की जने पैदा करो पहले बीज बो लेकिन लोग जल्दी में लोग कहते हैं बीज बोएं फिर प्रतीक्षा करें फिर वर्षा के बादल जब तब आएंगे फिर वर्षा होगी इतनी लंबी कौन प्रतीक्षा करे फूल बाजार में मिलते हैं हम ऊपर से क्यों ना चिपका लें आचरण से बचना अंतकरण से क्रांति होती अंतकरण में जड़ें आचरण तो केवल अंतकरण में जो होता है उसको बाहर तक लाता है लेकिन लोग आचरण के पीछे ही चलते हैं। और जो स्वयं आचरण के पीछे चलते हैं वो दूसरों को भी समझाते हैं कि हम जैसा करते हैं वैसा करो हमारे आचरण का अनुसरण करो तुम्हें तो जगजीवन के वचन बड़े हैरानी में डालेंगे तुम्हारे तथाकथित कथित साधु संत यही कहते हैं हमारा जैसा करो हम जैसा करते हैं वैसा तुम करो इतना ना बन सके तो थोड़ा सही ज्यादा ना बन सके तो थोड़ा सही दो मील ना चल सको तो आधा मील सही दस कदम सही हमारे जितने व्रत ना कर सको तो एकात तो व्रत ले लो हमारे जैसे लंबे उपवास ना कर सको तो छोटे उपवास सही मगर कुछ तो करो हमारे जैसा करो वे खुद भी नकल कर रहे हैं तुम्हें भी नकल ही सिखा रहे नकलची, नकल ही सिखा सकते बंदरों से और ज्यादा की आशा भी नहीं जगजीवन का सूत्र बना क्रांतिकारी ठीक इस ढंग से किसी ने कहा ही नहीं इतना सीधा सीधा साफ साफ गमार आदमी थे पढ़े लिखे नहीं थे बातों को उलझा के कहना की आदत भी न थी जैसा था वैसा कह दिया एक बात साफ दिखाई पड़ गई होगी कि लोग नकल करने लगे होंगे लोग नकल करने में बड़े कुशल हैं और कभी कभी तो इतनी कुशलता से नकल करते हैं कि मूल को भी मात दे दें मूल भी हार जाए जो कोई देख हमारा करी है अंत फजियत हो जस हम चले चले नहीं कोई करी सो करे न कोई माने कहा कहे जो चली है सिद्ध काम सब हो जगजीवन कहते हम जो कहते हैं वो मानो हम जो करते हैं उसकी फिक्र ना करो अभी क्योंकि हम जहां हैं वहां जो हो रहा है वहां तुम अभी नहीं हो तुमने यदि वैसा किया तो तुम बुरी तरह गिरोगे बड़ी फजियत होगी मनुष्य के भीतर चेतना के कई तल जो व्यक्ति समाधि को उपलब्ध हो गया है उसे जीवन के छोटे मोटे नियम मर्यादाएं मानने की कोई जरूरत नहीं जो वृक्ष बादलों को छूने लगा है अब उसे बचाने के लिए बागुड़ थोड़ी लगानी पड़ती मगर जो पौधा अभी अभी पैदा हुआ है नए नए पत्ते आए अगर इसको ऐसा ही छोड़ दिया बिना बागुड़ के जानवर चढ़ जाएंगे यह बच नहीं सकेगा जब आदमी जवान हो जाता है तो अपने पैरों से चलता है जब छोटा बच्चा होता है तब तो नहीं चल सकता तब किसी के हाथ के सहारे की जरूरत होती तब तो घुटने के बल रेंगता है हां कोई हाथ का सहारा दे दे एक दो कदम चल लेता है एक दिन चल पाएगा अपने ही पैरों से चल पाएगा लेकिन अभी देर है अभी थोड़ी तैयारी होनी जरूरी है। अभी देह को इस योग्य बनना है जैसे देह की योग्यता निर्मित होती है ऐसी ही आत्मा की योग्यता भी निर्मित होती है जो पहुंच गए हैं समाधि में उन्हें ना नियम की कोई जरूरत है न मर्यादा की कोई जरूरत है लेकिन जो नहीं पहुंचे अगर सब नियम और मर्यादा छोड़ देंगे तो कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे टूट ही जाएंगे रास्ते में ही बिखर जाएंगे माने कहा कहे जो चली है सिद्ध काम सब होई हम तो दे धरे जग नाचब भेद ना पाई कोई जगजीवन कहते हैं कि हमारी तो तुम मत पूछो क्योंकि हम तो अब ऐसी हालत में कि जहां हम जानते हैं कि हम देह नहीं हम तो दे धरे जग नाचब अब तो हम जानते हैं कि हम और हैं देह और है अब तो हम नाच रहे हैं देह में अब देह से हमारा कोई बंधन नहीं रह गया है अब देह से हमारी कोई आसक्ति नहीं रह गई अब देह और हमारे बीच फासला पैदा हो गया तादाद में टूट गया है तो हम जो करें वही तुम मत करने लगना जब तक तुम्हारा देह तादात में है तब तक तुम वही मत करने लगना अन्यथा तुम मुश्किल में पड़ जाओगे पहले तादात में टूटने दो और तादात में टूटने की प्रक्रियाएं और अक्सर ऐसा हो जाता है कि तादात में टूटने के बाद जो व्यक्ति करता है अगर वही तादात्म रहते हुए करे तो तादात्म और मजबूत हो जाता है जनक के पास एक सन्यासी गया पूछने गया था उसके गुरु ने भेजा था कि जाके ब्रह्म ज्ञान आ, मन में बहुत सचाया भी सोचा भी कि सम्राट के पास क्या ब्रह्म ज्ञान होगा लेकिन गुरु कहते हैं तो गया देखा तो और भी चौंका वहां तो महफिल जमी थी शराब के दौर चल रहे थे नर्तकियां नाच रही थी सम्राट मस्त बीच में बैठा था सन्यासी के तो हाथ पैर कब गए वो तो तत्ण भागना चाहता था लेकिन जनक ने कहा जब आ ही गए तो रुको कम से कम रात तो विश्राम करो फिर तुम जो पूछने आए हो वो बिना पूछे जाओ मत सुबह उठ के पूछ लेना दूर जंगल से थका मांदा आया था तो सो गया रात सुंदर बिस्तर सुंदरतम जीवन में देखा भी नहीं था ऐसा दिन भर का थका मांदा भी था खूब गहरी नींद आनी थी मगर नींद आई ही नहीं सुबह सम्राट ने पूछा कि कोई अड़चन तो नहीं हुई नींद तो ठीक आई उसने कहा नींद कैसे आए नींद आती कैसे आपने भी खूब मजाक किया इतना सुंदर भवन इतना सुंदर बिस्तर इतना सुंदर भोजन मैं थका मांदा भी बहुत गहरी नींद आनी ही थी रोज आती मगर आज नहीं आ सकी ये आपने क्या मजाक किया जब मैं सोया बिस्तर पर मैंने ऊपर आंख की तो देखा एक नंगी तलवार कच्चे धागे से लटकी रात भर यही सोचता रहा कि पता नहीं ये तलवार कब गिर जाए कब प्राण ले ले डर के मारे नींद ना लगी सो नहीं पाया पलक नहीं झपी सम्राट ने कहा मेरी तरफ देखो ये मेरा उत्तर है मौत की तलवार मेरे ऊपर भी लटकी और मौत का मुझे प्रतिक्षण स्मरण इसलिए नर्तकियां नाचें, शराब का दौर चले स्वर्ण महल हो वैभव बिलास हो सब ठीक लेकिन तलवार ऊपर लटकी वह तलवार मुझे भूलती नहीं तुम जैसे सो नहीं पाए ऐसे ही मैं भी मूर्छित नहीं हो पाता हूं मेरा होश जगा रहता ध्यान सदा रहता तो देख के मत लौट जाओ बाहर से तुम देख के लौट जाओगे भूल हो जाएगी मैं बैठा था वहां फिर भी वहां था नहीं दौर चलता था तो चलता था मेरी मौजूदगी सिर्फ ऊपर ऊपर थी भीतर से मैं वहां मौजूद न था भीतर से मैं कोसों दूर था जैसे रात भर तुम बिस्तर पे थे और बिस्तर पे नहीं थे सोने के सब आयोजन था और सो न पाए ऐसे ही भोग का सब आयोजन है और भोग नहीं मैं अलिप्त हूं मैं दूर दूर हूं मैं जल में कमलवत हूं पानी से घिरा हूं लेकिन पानी की बूंद भी मुझे छूती नहीं लेकिन क्या तुम सोचते हो यही स्थिति बाकी दरबारियों की भी थी तो तुम गलती में पड़ जाओगे हालांकि दरबारी भी वही कर रहे थे जो सम्राट कर रहा था ऊपर ऊपर दोनों एक जैसे थे भीतर भीतर बड़ा भेद था जग जीवन से मैं राजी हूं ऐसे खूब गहरे बैठ जाने दो इस विचार को हम तो देह धरे जग नाचब भेद न पाई कोई हम तो नाच रहे हैं देह धरे देह तो हमें वस्त्रों जैसी हो गई है हम बसे हैं देह में हम मालिक हैं देह के हम देह नहीं और अब हमें इस संसार में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता सब अभेद हो गया है मिट्टी और सोना एक जैसा है महाराष्ट्र में राका बांका की बड़ी प्यारी कहानी एक फकीर हुआ राका बड़ा त्यागी सब छोड़ दिया संपत्ति थी बहुत सब लात मार दी पत्नी भी उसके साथ हो ली पत्नियां इतनी आसानी से साथ नहीं हो जाती क्योंकि स्त्री का मोह पृथ्वी पर बहुत है स्त्री पृथ्वी का रूप है घर जा मकान इसलिए देखते हो ना पुरुष कमाता है धन खरीदता है मकान लेकिन स्त्री कहलाती घरवाली पुरुष को कोई घरवाला नहीं कहता उनकी कोई गिनती नहीं कमाए वो खून पसीना करे मकान खरीदे मगर खरीदते ही से स्त्री का हो जाता घरवाली स्त्री की पकड़ स्थूल पर गहरी तो राका थोड़ा चिंतित था कि पत्नी साथ जाएगी कि नहीं लेकिन बड़ा हैरान हुआ पत्नी ने तो एक बार भी इंकार नहीं किया जब सब लुटा रहा था धन दौलत तो पत्नी खड़ी देखती रही जब चला तो वो भी पीछे होली उसने पूछा तू भी आती है उसने कहा मैं भी आती हूं ये झंझर मीठी अच्छा हुआ उपद्रव ही था व्यर्थ का राका को तो भरोसा ही ना आया उसने तो कभी सोचे नहीं था कोई पति सोचते नहीं उसकी पत्नी और कभी इतनी ज्ञानवान होगी दोनों फिर जंगल से लकड़ी काटते बेच देते उसी से भोजन मिल जाता काम चला लेते एक दिन बेमौसम तीन दिन तक पानी गिर गया तो लकड़ी काटने जा ना पाए तीनों दिन भूखे रहना पड़ा चौथे दिन थके बाधे भूखे प्यास लकड़ी काटने गए काटके लौटते थे राका आगे था उसने देखा कि रास्ते के किनारे किसी राहगीर की सोने की असरफियों से भरी थैली गिर गई कोई घुड़सवार घोड़े के टाप के निशान अभी धूल भी हवा में अभी अभी गुजरा होगा उसकी स्वर्ण असरफियों की थैली गिर गई रांका के मन में हुआ कि मैं तो त्यागी हूं मैंने तो जानबूझ के त्यागा है, सोच समझ के त्यागा है मेरी पत्नी तो सिर्फ मेरे पीछे चली आई शायद मोहबस शायद पति को नहीं छोड़ सकी शायद मेरे कारण शायद अब और कोई उपाय नहीं है शायद अकेली नहीं रह सकी पता नहीं किस कारण मेरे साथ चली आई कहीं उसका मन लोभ में ना आ जाए स्त्री स्त्री है कहीं मन पकड़ने का ना हो जाए और इतनी असर्फियां फिर तीन दिन के हम भूखे भी हैं सोचने लगे कि इनको बचा के रख लो कभी पानी गिरे अड़चन हो लकड़ी ना काटी जा सके बीमारी आ जाए तो काम पड़ेंगी तो इसे जल्दी से छिपा दूं तो उसने पास के ही एक गड्ढे में सारी असरफियों को डाल के उस पर मिट्टी पूर रात जब वो मिट्टी पूरी रात था कि पत्नी भी आ गई पत्नी ने पूछा क्या करते हैं आप सच बोलने की कसम खाई थी इसलिए झूठ भी ना बोल सका कहा कि अब मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया तू ने पूछा तो मुझे कहना पड़ेगा बहुत सी स्वर्ण असरफियों से भरी हुई एक थैली पड़ी थी किसी राहगीर की गिर गई कोई घुड़सवार अभी अभी भूल गया है यह सोचकर कि कहीं तेरे मन में मोह न आ जाए मैं तो त्यागी हूं सर्व त्यागी मेरे लिए तो मिट्टी और सोना बराबर है मगर तू तेरा मुझे अभी भी भरोसा नहीं तू आ गई है मेरे साथ लेकिन पता नहीं किस हेतु से आ गई शायद यह भी मेरे प्रति आसक्ति हो कि सुख में साथ रहे दुख में भी साथ रहेंगे जीवन मरण का साथ है इस कारण आ गई हो डर के कि कहीं तेरा मन डोल ना जाए फिर तीन दिन की भूख सोच के कि रख लो उठाकर तो मैं असरफियों के ऊपर मिट्टी डाल के छिपा रहा हूं उसकी पत्नी खिलखिला के हंसने लगी और उसने कहा हद हो गई तो तुम्हें अभी सोने और मिट्टी में फर्क दिखाई पड़ता है मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे हो शर्म नहीं आती उस दिन से उसकी स्त्री का नाम हो गया बांका रांका तो उसका नाम था पति का उस दिन से उसका नाम हो गया बांका बांकी औरत रही होगी अद्भुत स्त्री रही होगी कहा मिट्टी पर मिट्टी डालते शर्म नहीं आती कुछ तो शर्माओ कुछ तो लज्जा खाओ ये क्या बेशर्मी कर रहे हो तो तुम्हें अभी सोने और मिट्टी में फर्क दिखाई पड़ता है तो तुम किस भ्रांति में पड़े होगे? तुमने सब छोड़ दिया छोड़ने का मतलब यह होता है जब भेद ही दिखाई ना पड़े अब तुम फर्क समझो एक तो ऐसी समाधि की दशा है जहां भेद दिखाई नहीं पड़ता सब बराबर है और एक ऐसी दशा है जहां वेद तो साफ साफ दिखाई पड़ता है चेष्टा करके हम त्याग देते तो अर्चना आएगी तो तुम्हारे भीतर द्वंद्व आएगा पाखंड आएगा तुम मिथ्या हो जाओगे ऐसे मिथ्या ना हो जाओ इसलिए जगजीवन का यह सूत्र है कि मैं तुमसे जो कहूं वह करो ताकि धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी तुम्हें चढ़ाऊं ताकि इंच इंच तुम्हें रूपांतरित करूं एक दिन ऐसी घड़ी जरूर आ जाएगी कि जो मैं करता हूं वही तुम भी करोगे लेकिन नकल के कारण नहीं तुम्हारे भीतर से बहाव होगा तुम्हारा अपना फूल खिलेगा तुम्हारी अपनी सुगंध ठेगी धर्म के जगत में नकल की बहुत सुविधा है क्योंकि नकल सस्ती है ज्यादा अड़चन नहीं मालूम होती बुद्ध जिस ढंग से चलते हैं तुम भी चल सकते हो क्या अड़चन थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा लाओसु ने कहा है कि ज्ञानी ऐसे चलता है जैसे प्रत्येक कदम पर खतरा है इतना सावधान ज्ञानी ऐसे चलता है सावधान जैसे कोई ठंड के दिनों में गहरी ठंड के दिनों में बर्फीली नदी से गुजरता हो एक, एक पां सोच सोच के रखता है ज्ञानी ऐसे चलता है जैसे चारों तरफ दुश्मन तीर साधे बैठे हों, कब कहां से तीर लग जाए इतना सावधान चलता है जैसे शिकारियों के भय से कोई हिरण जंगल में सावधान चलता है मगर यह सावधानी भीतर से आ रही होश से आ रही सजगता से आ रही तुम ये सावधानी बाहर से भी सीख सकते हो तुम बिल्कुल पैर संभाल संभाल के रख सकते हो मगर क्या तुम्हारे पैर संभाल संभाल के रखने से तुम्हारे भीतर जागरूकता पैदा हो जाएगी पैर संभाल के रखना तुम्हारी आदत हो जाएगी अभ्यास हो जाएगा भीतर की नींद अछूती बनी रहेगी जैसी थी वैसी ही बनी रहेगी जो भी करना है भीतर से बाहर की तरफ करना है बाहर से भीतर की तरफ नहीं करना है महावीर को भीतर अभेद का बोध हुआ अहिंसा जन्मी उनके पीछे चलने वाले अहिंसा को साधते और सोचते हैं कि अभेद का जन्म हो जाएगा, पागल हुए हो इतना सस्ता है जीवन के सत्य को पाले में महावीर ने जरूर फूंक फूंक के कदम रखे कि कहीं कोई चींटी ना मर जाए महावीर के पीछे चलने वाले भी फूंक-फूंक के कदम रखते हैं कि कहीं कोई चींटी ना मर जाए लेकिन दोनों में बड़ा भेद है एक से कृत्य और भेद जमीन आसमान का है महावीर इसलिए पैर संभाल संभाल के रखते हैं कि चींटी में भी मैं ही हूं अपने पर ही कैसे पैर रखू अपने को ही कैसे कष्ट दू जैसे कोई अपने ही हाँ से अपने गाल पर चांटा मारे ऐसा पागलपन महावीर के लिए क्योंकि एक का ही वास है एक ही आत्मा सब में व्यापक है लेकिन जब जैन मुनि तथाकथित जैन मुनि पैर संभाल के रखता चींटी ने मर जाए तुम सोचते उसका कारण वही है नहीं वो डर रहा है कहीं चींटी मर गई तो नरक जाना पड़े वो नरक से बचने की कोशिश में लगा हुआ है उसकी फिक्र अपनी चींटी से क्या लेना देना है में जाए चींटी कल की मरती आज मर जाए मगर इतनी भर उसे ख्याल रखना कहीं मेरा नरक कहीं मैं झंझट में ना पड़ जाऊं मेरा नरक बच जाए मेरा स्वर्ग निश्चित हो जाए यह तो अहंकार लोभ उसी की यात्रा चल रही यह तो महत्वाकांक्षा का ही खेल चल रहा है यह तो राजनीति का ही विस्तार है इस दुनिया से उस दुनिया तक फैल गई राजनीति चींटी को बचाने में चींटी को बचाने से कोई प्रयोजन नहीं चींटी को बचाने में अभेद कोई भाव नहीं अपना नरक बचाना कपड़ा है डर रहा है डर के मारे संभल के कदम रख रहा है महावीर डर के मारे संभल के कदम नहीं रख रहे प्रेम के कारण और प्रेम और भय में कितना फर्क है थोड़ा सोचो तो थो। उल्टे हैं एक दूसरे से भय तो प्रेम से बिल्कुल उल्टा है कृत्य एक से मालूम पड़ते हैं कारण बिल्कुल विपरीत है जिससे तुम भयभीत हो उसके कारण तुम्हारी आत्मा विस्तृत नहीं होगी सिकड़ोगे तुम इसलिए तथाकथ जैन मुनि सिकुड़ गए बिल्कुल सिकुड़ गए विस्तार नहीं हुआ और धर्म तो विस्तार है आत्मा फैलनी चाहिए जितने डर जाओगे उतने सिकुड़ जाओगे जितना प्रेम बढ़ेगा उतने फैलते जाओगे एक दिन प्रेम इतना विराट हो जाता है कि सारे जगत को अपने भीतर समा लेता है आकाश जैसा हो जाता है महावीर को ऐसा ही प्रेम उपलब्ध हुआ उस प्रेम से अहिंसा जन्मी अहिंसा से समाधि पैदा नहीं होती समाधि से अहिंसा पैदा होती और यही सूत्र जीवन के सारे नियमों के संबंध में सच है हम तो दे धरे जग नाचव भेद न पाई कोई हम आहन सत्संगी बासी सुरती रही समोई तुम हमारी देख देख के मत करो जग जीवन कहते हमें तो सत्संग मिल गया तुम्हें अभी कहां मिला हमें तो गुरु मिल गया तुम्हें भी कहां मिला हमारे ऊपर तो गुरु बरसा है उसका प्रसाद आया हमने तो अपने को गुरु के चरणों में रख दिया हम सत्संग के वासी हो गए हमारे भीतर अहंकार नहीं बचा तभी तो प्रसाद मिला बुल्ले साहब के हाथ रखते ही जगजीवन के सिर पर ज्योति जगमगा उठी कोई रुकावट ही ना पाई द्वार दरवाजे खुले थे दिया बिल्कुल पांच सरक आया बुल्ले साहब के तो बुझा दिया भी जल गया हम आहन सत्संगी वासी हम तो हैं सत्संग के वासी हमें तो मिल गया सत्य का संगसांथ उस संगसांथ के कारण हमारे जीवन में क्रांति हुई है सूरत ही रही समोई समाधि जग गई स्मरण पैदा हुआ है परमात्मा का बोध जगा है दिया जला है अब हमारे जीवन में जो हो रहा है ऐसा ही तुम मत करना नहीं तो तुम झूठे हो जाओगे तुम थोथे हो जाओगे तुम प्रवंचक हो जाओ जरा सोचो जैसे किसी आदमी को लॉटरी मिल गई और वो नाच रहा है और तुम भी उसकी देखा देखी नाचने लगे तुम क्या सोचते हुई? नाचने से तुम्हें लॉटरी मिल जाएगी और तुम वैसे ही नाचो बिल्कुल जैसा वो नाच रहा है तो भी उसके भीतर कुछ है जो तुम्हारे भीतर नहीं उसके भीतर एक आनंद भाव है लाटरी मिल गई तुम्हें तो कुछ मिला नहीं तुम तो शायद इसलिए नाच रहे हो कि देखो यह आदमी नाचने से कितना आनंदित हो रहा है हम भी नाचें हम भी आनंदित हों। बस वहीं चूक हो रही गणित वहीं भूल से भर रहा है यह आदमी आनंदित है इसलिए नाच पैदा हो रहा है लॉटरी का तो मैंने उदाहरण दिया समाधि तो परम धन है लाठरी की तो बात कही ताकि तुम्हारे समझ में आ जाए समाधि तो तुम्हारे लिए कोरा शब्द है सुरति तो तुमने सुना है क्या है क्या नहीं पता नहीं इस जगत की सारी संपदाएं व्यर्थ हैं सुरति के सामने जिससे प्रभु का स्मरण आ गया उसको सब मिल गया मिल गए सारे साम्राज्य हो गया सम्राट सुरति रही समोई कहा पुकारी विचार लोह सुनी इसलिए पुकार कर कहते हैं खूब विचार के सुन लो वृथा शब्द नहीं हो हम जो कह रहे हैं ये शब्द ऐसे ही नहीं जग जीवन दास सहज मन सुमरण विरले यही जग कोई बहुत मुश्किल से कभी किसी के जीवन में ऐसी विरल घटना घटती है समाधि का उतरना लेकिन जब यह घटना घटती है तो आचरण तत्क्षण रूपांतरित हो जाता है जीवन आभापूर्ण हो जाता है फिर ऐसे आदमी के लिए ना कुछ बुरा है ना कुछ भला है वो मिट्टी भी छूए तो सोना हो जाती वो जो भी करे शुभ है उससे अशुभ होता ही नहीं जिसके भीतर समाधि आ गई उससे अशुभ होता ही नहीं इसके कोई मर्यादा नहीं रह जाती इसलिए हमने परम सन्यास की दशा को परमहंस कहा है उसके कोई मर्यादा नहीं लेकिन परमहंस का अनुसरण मत करना उसका आचरण देख के अनुसरण मत करना ऐसा समझो तुम चिकित्सक के पास जाते हो तो तुम ये थोड़ी देखते हो कि चिकित्सक क्या करता है वही मैं करूं चिकित्सक जो तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन देता है चिकित्सक जो तुम्हें लिख के दे देता है कि ये ये दवाएं लो इस इस तरह से लो ये भोजन करो ऐसा उपचार की व्यवस्था बना देता है तुम उसके अनुसार चलते हो तुम ये नहीं देखते कि चिकित्सक को देखें ये क्या करता है कि हर रविवार को गोल्फ खेलने जाता है तो हम भी जाएं तो तुम मरोगे मुश्किल में पड़ोगे कि यह घोड़सवारी करता तो हम भी करें कि रात देर तक क्लब घर में बैठ बैठकर ताश खेलता तो हम भी खेल दे कैसा स्वस्थ तुम चिकित्सक अनुसरण मत करना चिकित्सक की कही बात का अनुसरण करना क्योंकि तुम्हारी बीमारी अलग तुम्हारा रोग अलग गुरु का आचरण देखकर अगर तुम चलोगे तो मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि प्रत्येक शिष्य जो गुरु के पास आता है अलग अलग बीमारी लेके आता है गुरु तो एक है शिष्य अनेक प्रत्येक अलग अलग बीमारी लाया है गुरु जो कहे वही मान के चलना और इसलिए कई बार तुम्हें बड़ी अड़चन होती मेरे पास सुरोज ऐसी घटना घटती कभी तो एक ही सांझ में ऐसा हो जाता है कि तो मुझे दो आदमियों को विपरीत सलाहें देनी पड़ती वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाते क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि एक सलाह सभी के काम आनी चाहिए जिंदगी इतनी आसान नहीं जिंदगी बड़ी जटिल है बड़ी सूक्ष्म एक व्यक्ति को मुझे एक बात कहनी पड़ती दूसरे व्यक्ति को दूसरी बात कहनी पड़ती अभी कुछ दिन पहले एक भारतीय मित्र ने कहा कि काम वासना से परेशान बुरी तरह परेशान उम्र भी काफी हो गई पचास साल उम्र हो गई घबराने भी लगे कब कब इससे छुटकारा होगा और जीवन भर छुटकारे की कोशिश की है जन्म से जैन है जैन मुनियों साधु संतों का सत्संग करते रहे उनकी बातचीत सुन सुन के शादी भी नहीं की सब तरह से अपनी वासना को दबा रखा है वो दबी हुई वासना रग रग में समा गई रोए रोए में बैठ गई अब घबरा रहे हैं अब जरा उम्र भी ढलने लगी जब आदमी में ताकत होती जवानी की तब वासना को दबाना भी आसान होता है जब ताकत कम होने लगती तो वासना को दबाना मुश्किल हो जाता है लोग अक्सर सोचते हैं कि जवानी अगर एक दफा निकल गई तो फिर तो सब शांति हो जाएगी गलती ख्याल में हो तुम जिस दिन जवानी निकल जाएगी उस दिन तुम और मुश्किल में पड़ोगे क्योंकि फिर दबाने की ताकत भी नहीं रह जाएगी और वासना प्रज्वलित बैठी होगी उन मित्र को मुझे कहना पड़ा कि दबाने का दुष्परिणाम हुआ है अभी भी कुछ बिगड़ा मत नहीं है दबाओ मत वो तो घबरा गए पसीना पसीना हो गया कि दबाओ नहीं अब नहीं आप कैसे और 50 साल की प्रतिष्ठा भी है कि बड़े त्यागी व्रति आप कैसी बात कर रहे हैं फिर मैंने कहा मर्जी तुम्हारी ये जारी रहेगा मरते दम तक मरते वक्त तुम्हें जो आखिरी ख्याल रहेगा मरते वक्त वो वासना का ही रहेगा क्योंकि वही तुम्हारे भीतर सबसे प्रबल बात है तुम लाख उपाय करो किरणकार की याद रह जाए मरते वक्त नहीं रहेगी स्त्रियां ही दिखाई पड़ेंगी अक्सर ऐसा हो जाता है अब तक मेरे जीवन में ऐसा अनुभव नहीं आया लाखों लोगों ने मुझसे सवाल पूछे प्रश्न पूछे सलाह ली एक भी भारतीय ने ऐसा सवाल नहीं पूछा जैसा पश्चिम से आए हुए लोग पूछते रोग अलग अलग हो गए भारतीयों का प्रश्न नहीं होता कि वासना से कैसे छुटकारा हो क्योंकि वासना को दमन करने की प्रक्रियाएं सिखाई गई या लोगों ने सीख ली पश्चिम से जरूर कभी कभी कुछ लोग आ जाते हैं जो बिल्कुल उल्टा प्रश्न पूछते हैं जिसको भारतीय सुनकर चौंकेगा उसी रात जिस दिन यह सज्जन पूछ रहे थे वासना से कैसे छुटकारा हो पचास साल की उम्र में बत्तीस या तैतीस साल की युवती ने पूछा फ्रांस से आई कि मेरी वासना बिल्कुल समाप्त हो गई यह कैसे जगे? क्योंकि पश्चिम में यह ख्याल है कि जिस दिन वासना खत्म हो गई जीवन खत्म हो गया और रखा क्या है जीवन फ्रायड की शिक्षा का यह मूल आधार है कि जीवन यानी काम वासना जिस दिन काम वासना चलेगी उस दिन तुम्हारा जीवन थोता है चली कारतूस किसी काम की नहीं फिर व्यर्थ है जीना तो स्वभावता है उस युवती के मन में बड़ी घबराहट उतनी ही घबराहट जितनी भारती के मन में कि वासना से कैसे छुटकारा हो युवती पूछ रही कि इस वासना को मैं कैसे प्रज्वलित करूं मुझे रसी नहीं आता मुझे पुरसों में कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता मुझे सपना भी नहीं आता मैं चाहती हूं कोशिश करके किसी के प्रेम में पड़ जाऊं मगर वो सब कोशिश ही कोशिश रहती उसमें कोई सार नहीं प्रेम करने की मुझे वृत्ति ही नहीं पैदा होती मुझे बचाओ मैं इसीलिए फ्रांस से आई हूं कि किसी तरह ये मेरी मरती हुई जीवन ऊर्जा फिर से प्रज्वलित हो जानी तो मैं करूंगी क्या अभी मेरी उम्र केवल तैतीस वर्ष अभी कम से कम पचास साल मुझे और जीना है ये पचास साल बस ऐसे ही जीने पड़ेंगे अर्थहीन मैंने उससे कहा कि जो तुझे हुआ है ये फ्रांस में ही हो सकता था और कहां हो सकता है जहां वासना को खुले रूप से स्वीकार कर लिया गया हो जहां वासना के प्रति किसी तरह का दुर्भाव ना हो वह वासना समाप्त हो जाती ये उल्टी बातें। जिस चीज को भी तुम जी लेते हो वह मिट जाती और जिसको तुम अनजिया छोड़ देते हो वह जिंदा रहती वह पुकार करती मांग करती भारती की वासना मरते दम तक नहीं छूटती पश्चिम में अनेक युवक युवतियों के सामने सवाल खड़ा हुआ है तुम ये जान के हैरान हो कि पश्चिम के मनोवैज्ञानिक के पास रोज लोग आते हैं जिनका प्रश्न यही है हमारी वासना मरी जा रही अब हमें रस नहीं है स्त्री पुरुषों में कोई हम क्या करें और पश्चिम में नई नई विधियां खोजी जाती कैसे रस को फिर से जगाया जाए कैसे पुनरुजीवित किया जाए नई नई दवाएं खोजी जाती ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता जिस वर्ष कोई नई दवा की घोषणा नहीं होती कि इसको लेने से वासना फिर जीवित हो जाएगी क्या कारण होगा जो भी चीज समझ में आ जाएगी देख लोगे भोग लोगे जान लोगे उसका रस समाप्त हो जाएगा जो भी चीज नहीं जानोगे नहीं भोगोगे नहीं देखोगे उसका रस बना रहेगा रुका रहेगा अटका रहेगा अनुभव मुक्ति है और सच्चा त्याग भोग की प्रक्रियाओं का अंतिम परिणाम है मोक्ष संसार से गुजर के ही उपलब्ध होता है संसार राह है मोक्ष की संसार मोक्ष के विपरीत नहीं है मोक्ष का मार्ग है इसी से चल के आदमी मोक्ष तक पहुंचता है पदार्थ की सीढ़ियों पर चढ़ चढ़ के परमात्मा के मंदिर तक पहुंचना होता है अब जब दो तरह के लोग दो बातें पूछेंगे तो मुझे अलग अलग सुझाव देने पड़ेंगे दोनों को भिन्न भिन्न सुझाव देने पड़ेंगे मुझे उस फ्रेंच युवती से कहना पड़ा कि अच्छा ही हुआ कि तू झट के बाहर हो गई अगर तू भारत में पैदा होती तो अपने को सौभाग्यशाली समझती तू धन्यभागी समझती जन्मों जन्मों के पुण्यों का फल समझती कि वासना समाप्त हो गई तू नाचती आनंदित होती कि चलो एक उपद्रव समाप्त हुआ अब मेरी सारी जीवन ऊर्जा प्रभु की तलाश में लग सकेगी प्रार्थना बन सकेगी पूजा बन सकेगी अब मैं सारे जीवन को ध्यान में ढाल सकूंगी तो आनंदित होती ये तो बहुत अच्छा हुआ वो भारतीय मित्र भी बैठे सुन रहे हैं वो तो बड़े चौंके, है क्योंकि उनसे मैंने कहा है कि किसी तरह अभी भी बिगड़ा नहीं कुछ अभी भी थोड़े बहुत वासना के अनुभव से गुजर जाओ और इसी युति से मैं कह रहा हूं कि तू धन्यगी अब अगर उनको लगे दोनों को कि मैं विरोधाभासी बातें कह रहा हूं तो आश्चर्य तो नहीं लेकिन जरा भी विरोधाभास नहीं दोनों का रोग अलग है एक का रोग दमन है उसे दमन के बाहर लाना है एक का रोग भोग की आकांक्षा है उसे भोग की आकांक्षा से बाहर लाना है ये मैंने तुम्हें उदाहरण के लिए कहा प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग रोग हैं भिन्न भिन्न रोग हैं उनके भिन्न भिन्न उपाय हैं इलाज हैं इसलिए ठीक कहते हैं जगजीवन की जो मैं कहूं वो सुनना मैं क्या करता हूं उसे करने की कोई जरूरत नहीं उसे किया तो बड़ी फजीहत होगी जग दास सहज मन सुमिरण विरले यही जग होई बहुत विरल है सहज स्मरण सहज समाधि लेकिन जब घट जाती है सहज समाधि किसी को तो तुम उसके आचरण का अनुसरण मत करने लगना क्योंकि जो उसके लिए सहज है वह तुम्हारे लिए सहज नहीं होगा उसके जीवन में तो एक रोशनी आ गई उस रोशनी के अनुसार उसे दिखाई पड़ने लगा उसके जीवन में तो तादाद में टूट गया देह से अब वो देह नहीं अब वो संसार में है और संसार में नहीं वह संसार में है संसार उसके भीतर नहीं उसकी दशा बड़ी अनूठी सम्मान करना उसके चरणों में झुकना उसके पास उठना बैठना उसकी सुनना उसकी मानना उसकी बात मान के जीवन में प्रयोग करना उसके आनंद भाव से एक ही बात सीखना कि ऐसा आनंद भाव एक दिन तुम्हें भी हो सके लेकिन यह हो सकेगा तभी जब तुम उसकी मानकर चलोगे ये मत सोचने लगना कि हम हम भी इसी तरह जीने लगे जैसा ये आदमी जी रहा है नहीं तो तुम अभिनय में पड़ जाओगे और इस जगत में धर्म के नाम पर बहुत अभिनय हो रहा है इसलिए सावधानी अत्यंत आवश्यक है इप्त दासे आज तक नातिक की है या सरगुजस्त पहले चुप था फिर हुआ दीवाना अब बेहो से पहले चुप था फिर हुआ दीवाना अब बेहोश साधक के जीवन में बड़े पड़ाव आते हैं पहले चुप हो जाना पड़ता है बिल्कुल चुप हो जाना पड़ता है फिर हुआ दीवाना फिर उस चुप्पी से एक शराब पैदा होती भीतर एक मस्ती पैदा होती बाहर से कोई नशा नहीं करना पड़ता भीतर ही नशा सघन होने लगता है पहले चुप था फिर हुआ दीवाना अब बेहोस है और फिर ऐसी घड़ी आ जाती कि बेहोस हो जाता और बेहोशी भी कैसी बेहोशी भी ऐसी कि जिसके भीतर होश का दिया जलता है बाहर से दुनिया का है बेहोस, और भीतर वह हो परम होश में होता है रामकृष्ण बेहोश होकर गिर पड़ते थे घंटों कभी कभी तो दिनों बेहोशी में पड़े रहते थे चिकित्सक तो कहते थे कि यह एक तरह का हिस्टीरिया है एक तरह की मृगी लेकिन रामकृष्ण हंसते थे वो कहते थे कि बाहर से भला मेरा शरीर जड़ हो जाता लेकिन भीतर तो मैं इतने होश से भरा होता हूं जितना और कभी नहीं भरा होता जब वे होश में आते हमारे हिसाब से बाहर के हिसाब से जब उनकी बेहोशी टूटती होश में आते तो वो जो पहली बात कहते वो यही कहते कि फिर बेहोशी में भेज दिया वापस बुला लो होश में वापस बुला लो क्यों मुझे फिर धक्के दे देकर बेहोशी में भेज रहे और इधर सारे लोग समझ रहे थे कि वो होश में आ रहे और वो कहते मुझे फिर क्यों बेहोशी में भेज रहे क्यों मुझे संसार में फिर डाल रहे मुझे भीतर आ जाने दो चिकित्सक तो कहेगा कि हिस्टीरिया है लेकिन जानने वाले कहते हैं यह परमहंस की अवस्था है लेकिन नकल मत करना एक जेन फकीर अपने शिष्य को ध्यान करने के लिए कहा था जेन फकीर ध्यान के लिए कुछ पहेली देते कि इस पहेली पर विचार करो इसका उत्तर लेके आओ और जो भी उत्तर लेके आता शिष्य वो कह देता कि नहीं और खोजो नहीं और खोजो दिन आए महीने आए वर्ष आए गए थक गया शिष्य जो भी उत्तर ले जाए नहीं उसने जरा दूसरे पुराने शिष्यों से पूछा कि भाई ये मामला क्या है उन्होंने कहा ये होता है फिर इससे छुटकारा क्या है एक शिष्य ने कहा कि मेरा तो इस तरह छुटकारा हुआ था सात साल के बाद एक दिन जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं बस एकदम बेहोश हो गया गिर पड़ा उन्होंने गले लगा लिया और मुझे कहा कि बस ठीक है उत्तर मिल गया तो उसने कहा भले मानस मुझे बताया क्यों नहीं पहले बता दिया होता आज जाता अभी जाता गया गुरु के चरण छुए गुरु ने जैसे पूछा उत्तर वो जल्दी चारों खाने चित्त होकर बेहोश हो गया गुरु ने कहा बिल्कुल ठीक लेकिन उत्तर का क्या हुआ तो उसने एक आंख खोल के कहा उत्तर ये उत्तर नहीं है गुरु ने कहा देखो बेहोशी में कोई बोलता नहीं और ना ही बेहोशी में कोई एक आंख खोलता है उठो और भागो यहां से उत्तर के खोजने में लगो तरह दूसरों के द्वारा बताया गया उत्तरों से काम ना चलेगा ये कोई बेहोशी थोड़ी और किसने तुझे ये कहा है मुझे याद आ गया मगर उसकी बेहोशी सच्ची थी वो बेहोश हुआ नहीं था बस मेरे देखते ही आंख में आंख डालते ही घटना घट गई थी वो डुबकी मार गया था तूने तो मुझे खूब चौंकाया मैंने पूछा उत्तर क्या तू जल्दी से चक् और बड़ी व्यवस्था से लेटा कि चोट वगैरह भी ना लग जाए क्योंकि जब आदमी व्यवस्था से लेटता है तो देख लिया आगे पीछे जल्दी से लेट गया कि कोई सिर में चोट ना लग जाए कोई और बिल्कुल पड़ा रह गया शांत तुम्हारा धार्मिक आचरण करीब करीब इस आदमी जैसा आचरण है कुछ बातें हैं जो केवल अनुभव से जानी जाती हैं किसी के कहने से नहीं जानी जाती ये सबाब यह सबाब के फसाने जो मैं दिल में सुन रहा हूं अगर और कोई कहता तो न एतबार होता किसी छोटे बच्चे को कहो कि जवानी में जो रस जो स्वप्न जो प्रेम प्रीति जगती उसकी बात किसी बच्चे से कहो उसे भरोसा नहीं आएगा वो कहेगा क्या बातें कर रहे हो यह सबाप के फसाने जो मैं दिल से सुन रहा हूं अगर और कोई कहता तो ना ऐतबार होता कभी भरोसा नहीं हो सकता था किसी और के कहने से जब तक तुम अपने दिल से ना सुनो फिर चाहे वो जवानी के फसाने हो और चाहे परमात्मा की याद हो भीतर से सुनी जाए तभी सार्थक होती कल की रीति सुनो रे भाई लेकिन कलयुग की अपनी रीति लोग सच्चाई तो भूल ही गए सत्य तो भूल ही गए सतयुग तो उनके जीवन से जैसे तुरोहित हो गया है कलि की रीति सुनो रे भाई माया यह सब है साई की अपनी सब के हुगाई। ये सारा जगत परमात्मा का है यह सब कुछ उसका है और कलयुग की रीत देखो हर आदमी कह रहा मेरा मेरा न जमीन तुम्हारी जमीन तुम लेना आए थे और न ले जाओगे न पति तुम्हारा न पत्नी तुम्हारी न बेटे तुम्हारे शायद दुनिया में एक अकेली भाषा है एक्सकीमो की जिसमें एक सच्चाई प्रकट होती है अगर तुम किसी एक्सकीमो के साथ उसके बेटे को जाते देखो और तुम उससे पूछो ये बेटा ये लड़का कौन है तो सिर्फ अकेली एक्सकीमो की भाषा ऐसी है कि उसमें ये नहीं कहा जाता कि मेरा बेटा मैं इसका बाप उसमें कहा जाता ये लड़का हमारे घर रहता हमारे साथ रहता ये लड़का कहां से आया तो कहा जाता परमात्मा के यहां से आया परमात्मा ने भेजा हम इसके रखवाले दीन दरिद्र एक्सकीमो जरूर बड़ी गहरी बात कह रहे हैं हम इसके रखवा लें परमात्मा ने भेजा यह लड़का हमारे साथ रहता हमारे घर में रहता हम इसकी देखभाल करते मगर यह नहीं कहते वो कि यह हमारा बेटा हमारा क्या न जमीन हमारी है न धन हमारा है न पद हमारा है कुछ भी हमारा नहीं है हम एक दिन खाली हाथ आए और एक दिन खाली हाथ चले जाएंगे ना हम कुछ लाते हैं ना हम कुछ ले जाते मगर बीच में हम कितना सोरगुल मचाते उसी सोरगुल का नाम संसार है माया यह सब है साईं की आपुन सब क्यों गाई भूले फूले फिरत आप पर केहू के हाथ ना आई जो है जहां तहां ही है सो अंतकाल चाले पछताई फिर पीछे पछताओगे जो जहां है वहीं पड़ा रह जाएगा जो जैसा है वैसा ही पड़ा रह जाएगा अंतिम समय बहुत पछताओगे इसके पहले जागो समझो मेरा कुछ भी नहीं है सब उसका है मैं भी उसका हूं ये बोध उठने लगे तो तुम्हारे जीवन में धर्म की पहली किरण उतरी जहूं कहूं होए नाम रस चर्चा तहां जाई के और चलाई और तुम तो ऐसे हो कि जहां राम की चर्चा चल रही हो जहां नाम का रस बहरा हो वहां भी जाकर और दूसरी बातें चलाना चाहते हो लोग मंजरों में जाके न मालूम क्या क्या बातें करते एक बार एक सभा में मुझे जानने का मौका मिला फिर उसके बाद मैं किसी सभा में नहीं गया कृष्णाष्टमी थी और पंजाबी और सिंधियों की सभा थी सब सच धज के आए थे सिंधियों का तो कोई मुकाबले नहीं है इसमें चाहे स्नान करें चाहे ना करें मगर कपड़े तो रेशमी स्त्रियां तो बहुत सच के आई थीं, ऐसे दिनों की प्रतीक्षा ही करती हैं स्त्रियां नहीं तो दिखाओ कब कपड़े लत्ते गहने बड़ा स्... रंगीन समा था मैं तो बड़ा चकित हुआ मुझसे पहले जो बोल रहे थे सज्जन वो एक पीठ के शंकराचारी मैं तो बड़ा हैरान हुआ ऐसा चमत्कार मैंने देखा ही नहीं था सब लोग गपशप में लगे वो बोल रहे हैं सब लोग गपशप में लगे यहां तक कि औरतें पीठ किए बैठी बोलने वाले की तरफ क्योंकि बातचीत चल रही दूसरों से ऐसे झुंड झुंड बनाए हुए और जमाने भर की चर्चा चल रही उसी दिन मुझे यह राज समझ में आया कि धार्मिक सभाओं में बीच बीच में क्यों बोलना पड़ता बोल सियाबल रामचंद्र की जय उस दिन मुझे रहस्य समझ में आया कि क्यों बीच बीच कोई कारण समझ में नहीं आता इसको अचानक उतनी देर के लिए कम से कम लोग चुप हो जाते एक आध दो मिनट चुप पे रहते उतनी देर जो कुछ भी बोलने वालों को बोलना हो बोल दे वो फिर अपनी चर्चा शुरू कर देते मैंने तो हाथ जोड़ लिए मैंने उनसे कहा कि मैं चला इस सभी से नहीं चला सब सभाओं से गया अब कहीं बोलने नहीं जाऊंगा ये कोई प्रयोजन किसी को नहीं है इसलिए मैं नए लोगों को सामने बैठने भी नहीं देना चाहता उन्हें हैरानी भी होती दुख भी होता मगर मजबूरी है मैं सामने अपने उन लोगों को देखना चाहता हूं जो सच सच्म, सच में पी रहे हैं जो यहां यूं ही नहीं चले आए किसी कुतूहल बस या किसी अखबार के प्रतिनिधि की तरह नहीं चले आए उनका कोई प्रयोजन नहीं है क्या हो रहा है इससे कोई प्रयोजन नहीं उन्हें कुछ व्यर्थ की बातें इकट्ठी कर लेनी तब से मैंने बोलने जाना बंद कर दिया क्योंकि क्या प्रयोजन है किससे बोलना सुन कोई राह ही नहीं अब उनसे ही बोलता हूं जो सुनने को राजी और सुनने को ही नहीं उसके अनुसार जीवन को रूपांतरित करने को राजी लेकिन लोग ऐसे हैं जगजीवनदास कहते हैं जैसी सभा में मैं गया ऐसी किसी सभा में गए होंगे तभी ऐसी अनुभव की बात लिखी जै कहूं नाम रस चर्चा कहां जाई के और चलाई लेखा जोखा करें दाम का पड़े अघोर नरक में जाई और वहां भी बैठकर लेखा जोखा करते बैठे हैं धार्मिक सभा में और स्त्री एक दूसरे से पूछने लगती साड़ी के दाम कितने ये मैंने सुना है अपनी कानों से इसलिए कहता हूं कहां से खरीदी पोत तक देख लेते हैं एक दूसरे की साड़ी का बैठे बैठे जगजीवन दास बड़े अनुभवी आदमी देखा होगा देवियां एक दूसरे की साड़ी का पोत देख रही कहां से खड़ी थी कितने में मिली एक दूसरे के गहने देख लेती नजर ही व्यर्थ पर अटकी लेखा झुखा करें दाम का पड़े अघोर नरक में जाए ये अघोर शब्द समझने जैसा है जगदीवन दास पढ़े लिखे आदमी नहीं कहना चाहते हैं घोर कह गए हैं अघोर कारण है उसके पीछे घोर नरक में पड़ेंगे कहना चाहते हैं वो ये लेकिन शब्दों के भी इतिहास होते अघोर का मतलब होता है सरल सहज तुम भी चौंकोगे तुम तो किसी गंदे आदमी कहते हो अघोरी भूल के मत कहना घोरी तुम गलत शब्द का उपयोग कर रहे हो लेकिन उसके पीछे कहानी जुड़ गई है अघोर का अर्थ होता है सीधा साधा सरल जिसके जीवन में जटिलता है ही नहीं छोटे बच्चे जैसा अघोर का अर्थ होता है अघोर बड़ा कीमती शब्द है जब पहले पहल चला था अघोर पंथ तो उसका मतलब यह था कि सरल जीवन सहज जीवन साधो सहज समाधि भली मगर फिर लोग नकलची पैदा हुए फिर लोगों का साधु सहज समाधि भली तो उनका ठीक है तो जो हमें करना है वो भी करेंगे और दावा भी करेंगे कि तो सहज जीवन जी रहे शराब भी पिएंगे जुआ भी खेलेंगे और जब कोई कहेगा कुछ तो कहेंगे साधु सहज समाधि भली सभी कुछ करेंगे क्योंकि सहज जीवन में सभी आ गया कुछ बचा नहीं वैश्याल भी जाएंगे और कहेंगे साधु सहज समाधि भली तो वो जो अघोर जैसा प्यारा शब्द था वो धीरे धीरे विकृत हुआ क्योंकि लोग जो अपने को अघोरी मानते थे वो धीरे धीरे सब विकृत तरह के काम करने लगे नशा भी करेंगे गांजा भी पिएंगे शराब भी पिएंगे गंदगी में पड़े रहेंगे क्योंकि वो तो अघोरपंथी फिर धीरे धीरे शब्द का अर्थ बदला फिर अर्थ उल्टा ही हो गया फिर अब जो आदमी गंदा रहता है व्यर्थ का जीवन जीता है उलझा जीवन जीता है न नहाता न धोता जिससे बांस उठती है जिसके खाने पीने का कोई हिसाब नहीं कुछ भी खा पी ले मांस मछली सब चले पंचमकार जिसके जीवन की चर्या हो जाए उसको लोग कहने लगे अघोरी अघोरी शब्द विकृत हो गया। प्यारा शब्द था बुरी तरह गिरा शिखर पर था गिरा और नीचे गड्ढे में गंदा हो गया कीचड़ में पड़ गया उसी अर्थ में जगजीवन दास ने प्रयोग कर दिया लेकिन उनका प्रयोजन है घोर ऐसा कुछ एक शब्द के साथ नहीं बहुत शब्दों के साथ होता है जैसे तुम्हारे समझाने के लिए मैं कहूं बाबू बाबू जगजीवन राम अब उनको पता नहीं कि बाबू का मतलब क्या होता है कि बाबू राजेंद्र प्रसाद मालूम नहीं कि बाबू का मतलब होता क्या है जब पहली दफा अंग्रेज भारत आए तो उनका पहला संपर्क बंगालियों से हुआ इसलिए बंगाली बाबू जितना बाबू बंगाली होता उतना कोई दूसरा नहीं होता बाबू समझे वो पहले दफा अंग्रेजों ने बाबू बंगाली को कहा और कहा क्यों बाबू क्योंकि उससे बदबू आती बू का मतलब होता है बदबू और बा का मतलब होता है सहित जिससे बांस आती हो मछली खाओगे तो बांस तो आएगी बंगालियों के मुंह से मछली की बांस आती थी अंग्रेज उनको कहने लगे बाबू बंगाली बाबू हो गए लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जो अंग्रेजों के करीब थे बाबू ही लोग उनके करीब थे उनके क्लर्क उनके नौकर चाकर, वही उनके करीब थे जो मालिक के जितने करीब था वो उतना ही महत्वपूर्ण हो गया अंग्रेजों के बाद महत्वपूर्ण नंबर दो पे बाबू हो गए बाबू जगजीवन राम अब कोई सोचता नहीं कि बाबू गाली है किसी ज़बूल के बाबूजी मत कहना लेकिन लोग उसको सम्मान से उपयोग कर रहे हैं अघोर सम्मानजनक शब्द था गाली हो गया बाबू गाली है सम्मानजनक हो गया शब्दों की भी बड़ी कथाएं हैं उनके भी दिन चढ़ाव के उतार के होते हैं दो दिन सुदिन सब आते बूढ़ई आप और कह बोरई करी झूठी बहुत बकताई, कह रहे हैं ये जो अघोरी हैं, ये बाबू लोग ये खुद तो डूबेंगे ही ये दूसरों को भी डूबाएंगे क्योंकि ये बकवास करने में भी कुशल हो जाते सुन सुन के ये ज्ञानियों की बातें सुन के करते नहीं कि उन बातों को जीवन में करें ज्ञानियों की बातें सुन सुनकर यह ग्रामाफोन रिकॉर्ड हो जाते ये उनको दोहराने रखते ये खुद तो डूबेंगे डूबे ही, ही हैं ये दूसरों को भी ले डूबेंगे आप डूबनते पांडे डूबे जिजमान जगजीवन मन न्यारे रहिए सत्य नामते रहू लाई जगजीवन कहते हैं कि मेरे शिष्यों अगर तुम्हें पहुंचना हो परमात्मा तक तो इस तरह की बातों से सावधान रहना मन से अपने को न्यारा करना है अगर मैंने तुमसे जो कहा इन्हीं बातों को तुमने कहना सीख लिया तो, तो तुम्हारा मन से और जोड़ हो गया मन को तो शून्य करना है शून्य होगा तो ही तुम न्यारे हो पाओगे इस बात को ठीक से समझो शरीर मन आत्मा इन तीन में शरीर तो सत्य है आत्मा सत्य है मन तो केवल सेतु है दोनों को जोड़ने वाला है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 ये तो बाहरी जगत का आचरण है जगजीवन कहते हैं मैं तुम्हें बहुत जोर से कह देना चाहता हूं चिल्ला के, के कह देना चाहता हूं गोहरा के कह देना चाहता हूं यह तो चार विचार जगत का कह देत दौराई तुम्हारा आचरण भी बाहरी तुम्हारे विचार भी बाहरी तुमने आचरण नकल से सीख लिया विचार भी तुमने दूसरों से उधार ले लिए स्मृति में भर लिए न तो विचार तुम्हारे अपने हैं न आचरण तुम्हारा अपना है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 भुलाना हमने भी चाहा मगर बेख्तियार आई ऐसी याद आनी चाहिए कि भुलाना भी चाहो तो भुला ना सको लेकिन पंडित तो सिर्फ तोते की तरह दोहराता है बेदलों की हस्ती क्या जीते हैं न मरते हैं ख्वाब है न बेदारी होश है न मस्ती है। पंडित तो केवल तोते शब्दों में जीता है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 संग साथ महंगा पड़ता है जिंदों की दोस्ती खोजो सतगुरुओं का सत्संग जहां अभी जीवित झरना बह रहा हो, और वहां से भी चूक सकते हो ख्याल रखना अगर सब्धि पकड़ के गए थी मगर इतनी रायगा भी ना थी आज कुछ जिंदगी से खो बैठे तेरे दर तक पहुंच के लौट आए इसकी आबरू डुबो बैठे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 सब छूट जाएंगे कोई साथ जाने को नहीं मंजिले इसक पे तना पहुंचे कोई मंजिल साथ न थी थक थक कर इस राह में आखिर एक एक साथी छूट गया सिद्ध साध मुनि गंधवा मिली माटी माटी मिल माटी माही ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा गनी आवत नहीं, नर तन को बापुरा कही लेखे माही जगजीवन कहते हैं सिद्ध साध मुनिगंधवा सिद्ध बड़े बड़े सिद्ध बड़े चमत्कारी लोग कि से बबूत निकाल दें कि स्विट्जरलैंड की बनी घड़ियां निकाल दें बड़े बड़े सिद्ध लोग बड़े बड़े साधु उपवास व्रत त्याग बड़े मुनि कि बिल्कुल न बोलें हालांकि हाथ से इशारे करें मुंह से बिल्कुल न बोलें लिख लिख के बतावें ऐसे बड़े बड़े मुनि गंधर्व स्वर्ग के संगीतज्ञ ये सब भी मिट्टी में मिल जाते ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा गनीत नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश की भी कोई गिनती नहीं है वो भी मिट्टी में मिल जाते नर के को बापरो कही लेखे माही तो आदमी की तो कहां हम गिनती करें कहां लेखा करें सब मिट्टी में गिर जाएगा जग जीवन विनती करे रहे तुम्हारी छाई और मजा ये है कि जिसको तुम तलाश रहे हो तुम्हारी छाया की तरह तुम्हारे पीछे चल रहा है जग जीवन कहते हैं मैं बिनती करता हूं जरा लौट के तो देखो जिसको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारी छाया है जिसे तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर बैठा है लेकिन तुम बाहर खोज रहे हो और भटक रहे हो भटकते रहो बाहर जन्मों जन्मों तक बार बार मिट्टी में गिरोगे बार बार मिट्टी से उठोगे और गिरोगे मिट्टी उठती रहेगी गिरती रहेगी ये मिट्टी की लहरें हैं जिनको तुम अपना जीवन कह रहे हो जीवन तो सिर्फ एक है मिट्टी के पार तुम्हारे भीतर जो है उसे पहचान लो मृणमय में छिनमय की पहचान जीवन का प्रारंभ है आनंद के सिंध में आनी बसे तिनको न रहो तन को तपनो और एक बार जो तुम्हें छाया की तरह तुम्हारे पीछे चल रहा है सदा तुम्हारे साथ है सदा तुम्हारे भीतर मौजूद है उससे पहचान हो जाए तो आनंद के सिंध में आनी बसे तिनको न रहो तन को तपनो वैसा व्यक्ति तत्क्षण आनंद के सागर में बस जाता है फिर उसको तन की कोई पीड़ा नहीं रह जाती देह से उसका संबंधी छूट जाता है दे रहे तो दे जाए तो लेकिन भीतर फासला हो जाता है सूफी फकीर फरीद के पास लोग आते थे कोई कुछ चढ़ा जाता कोई कुछ चढ़ा जाता एक दिन एक आदमी आया उसने दो नारियल चढ़ाए और पूछा, एक प्रश्न मेरे मन में मैंने सुना कि मंसूर को जब फांसी दी गई तुम तो फकीर हो तुम तो सूफी हो तुम ही उत्तर दे सकोगे तुम तो मंसूर जैसे हो जब मंसूर को फांसी दी गई तो वह हंसता रहा उसकी गर्दन काटी गई उसकी हंसी फूटती ही रही यह कैसे हो सकता है जरा सा कांटा चुभ जाता तो आदमी रोता है हाथ जल जाता तो आदमी रोता है उसके अंग अंग काटे गए यह कैसे हो सकता है फरीद ने एक नारियल उठाया और जमीन पर पटका वो कच्चा नारियल था नारियल तो टूट गया लेकिन भीतर की गरीबी भी टूट गई फिर उसने दूसरा नारियल पटका वो पक्का नारियल था पक्का नारियल था नारियल तो टूट गया मगर गरी भीतर की साबित रह गई उसने कब देखो ये रहे तुम ये रहा मंसूर तुम कच्चे नारियल हो गरी अभी जुड़ी है खोल से खोल टूटेगी गरी भी टूट जाएगी तुम्हारी आत्मा शरीर से जुड़ी शरीर टूटेगा आत्मा भी टूटने लगेगी इसलिए रोओगे चिल्लाओगे परेशान होगे ये रहा मंसूर यह सूखा नारियल इसकी गरी खोल से अलग हो गई खोल टूट जाएगी गरी का क्या बनता बिगड़ता गरी जैसी वैसी आनंद के सिंध में आनी बसे तिनको न रहो तनको तपनो जब आप में आप समाये गए तब आप में आप लहो अपनो और जब तुम अपने भीतर जाओगे तभी तुम पाओगे जिसकी तलाश करते थे वह तुम ही हो जिसकी खोज थी खोजने वाले में छिपा है मंजिल दूर नहीं है यात्री के प्राणों में मौजूद है तुम्हारी श्वास श्वास में बसी है तुम्हारे हृदय की धड़कन में ही मोक्ष का निवास है जब आप आप में समाये गए तब आप में आप लहो अपनो जब आप में आप लहो अपनो तब अपनो हो जाए रहो जपनो जब आप में आप लहो अपनो तब अपनो हो जाए रहो जपनो तब तो फिर जाप करना नहीं पड़ता होने लगता है होता ही रहता है सतत अहिरनेस स्मरण करना नहीं पड़ता दूरी ही ना रही परमात्मा में और उसके प्रेमी में दूरी ना रही भक्त और भगवान एक हो गया अब क्या स्मरण करना किसका स्मरण करना कौन स्मरण करे जब ज्ञान को भान प्रकाश भयो जग जीवन हो रहे सपनों और जब भीतर ये रोशनी होती जब अपने से मिलन होता है और प्रकाश जन्मता है तब सारा जगत सपना हो जाता है जगत माया है यह कोई सिद्धांत नहीं यह तो प्रकाश जिनका जग गया उनका अनुभव है यह कोई दार्शनिक प्रत्य नहीं है कि जगत माया है यह अस्तित्वगत अनुभव है ये सूत्र बड़े प्यारे हैं इन सूत्रों को सुन के सिर्फ समझ के मत रह जाना इन सूत्रों को समझ के दूसरों को मत समझाने लगना अन्यथा तुम पंडित हो जाओगे चूक जाओगे दर तक पहुंच के लौट आए इसकी आबरू डुबो बैठे ये सूत्र तुम्हारे श्वास श्वास में रम जाए ये तुम्हारा जीवन बन जाए तो तुम भी वहां पहुंच सकते हो जहां बुद्ध पहुंचे मीरा पहुंचे रामकृष्ण पहुंचे रमन पहुंचे जहां कोई भी कभी पहुंचा है तुम भी पहुंच सकते हो वह परम धन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है आओ वह परम प्यारा तुम्हें पुकार रहा है आओ आज इतना